nadi ya rani nadiya rani nadiya rani ye lo de thoda sa pani ye lo kya kar rahi ho seema kitna thanda ये पानी उछाल रही हो मान जाओ नहीं तो यहां से हटकर मैं चला जाऊंगा अच्छा अच्छा अब नहीं करूंगी मुझे ना पानी है यहां कहां से आता है इतना पानी अरे तुम्हें नहीं मालूम अरे ये आवाज कौन, कौन है, है? कौन, कौन हो, हो तुम? तुम मैं मैं नदी हूं बरफीले पहाड़ों में मेरा जन्म होता है कभी पहाड़ पर जाओ तो देखना बर्फ की चोटियों से गिरता मेरा पानी बहुत सुंदर लगता है अच्छा मैं चट्टानों और पत्थरों से टकराती नीचे आती हूं पहाड़ों पर मेरा बचपन बीतता है वहां में तुम्हारी तरह चंचल होती हुआ। बस्तन हमारी तह चंचल है। हाँ हाँ, मैदान तक आते-ाते मुझ में बहुत सारा पानी इकठा हो जाता है। रास्ते में बहुत सी दूसरी नदिया नाले मुझ में आकर मिल जाते हैं। इसी लिए पहाडों से � नन्हीं सी धारा मैदानों तक आते-आते चौड़ी हो जाती हूं जी जा, मेरी युवावस्था होती है बच्चों पानी तो यहां भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है हां पर आगे शहरों तक पहुंचते-पहुंचते मेरी चाल मंद पड़ जाती है पहाड़ों से कंकड़ पत्थर गाढ़ा मिट्टी मेरे साथ बहता आता है फिर शहरों की गंदगी कारखानों का कचरा अपने साथ बहाकर ले जाना पड़ता है मुझे जिससे मेरा पानी भी मटमैला और गंदा हो जाता है बच्चों गांव शहर पार करते-करते मैं बूढ़ी हो जाती हूं मेरा अंत भी नदीत आ को उठता है फिर मैं में जाकर जाती हूं हां पहाड़ों में है बचपन है बचपन इसका मैदानों में बड़ी होती, हो, ये होती बूढ़ी जब में सोती नदिया रानी नदिया रानी अच्छा पहाड़ों से शुरू होकर अंत में समुद्र में मिल जाती हो लेकिन कभी-कभी हमें तुमसे बहुत डर लगता है हां डर और मुझसे कैसा डर बच्चों जब बाढ़ आ जाती है तो तुम्हें देखकर हमें बहुत डर लगता है हां पर बाढ़ क्यों आती है बाढ़ आती है पेड़ काटने से पेड़ काटने से वो कैसे देखो पेड़ काटने से किनारों की मिट्टी मेरे अंदर पानी में चली जाती है अच्छा इससे मेरी गहराई कम हो जाती है हम्म और मैं सतह से ऊपर आ जाती हूं जिससे बाढ़ आ जाती है अच्छा तो इस तरह से आती है बाढ़ हां और जब पहाड़ों और मैदानों में अधिक वर्षा होती है ना हुँ? तो वो पानी भी मुझ में चला आता है अच्छा जिससे पानी मेरे तल से कहीं अधिक हो जाता है और बस बाढ़ आ जाती है अब समझ में आया लेकिन बाढ़ से कितना नुकसान होता है हम लोगों के घर उजड़ जाते हैं हां तुमने ठीक कहा मुझे भी तो इस बात का दुख है नदिया को सब प्यार है करते नदिया से तब कब है डरते जब नदिया जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो बच्चों मैं वहां उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती हूं अच्छा यानी कि बाढ़ भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है हां हां और मेरा पानी नहाने कपड़े धोने भोजन पकाने बर्तन धोने खेतों की सिंचाई करने जैसे बहुत सारे कामों में आता है अच्छा हां पर देखो ना इतने काम की होने के बावजूद भी मनुष्य मेरी परवाह ही नहीं करते हम मुझ में गंदगी डालकर नाली की तरह मेरा इस्तेमाल करते हैं मुझ में कारखाने का कचरा डालते हैं यह तो बहुत बुरी बात है हां लेकिन हम अब इसका ध्यान रखेंगे और पानी में गंदगी नहीं डालेंगे हां फिर तो मुझे बहुत खुशी होगी अच्छा तो हम चलते हैं देर हो रही है ना el cel. Aquesta dia nadiya rani nadiya rani laati dheru paani nadiya rani nadiya rani laati dheru paani nadiya rani nadiya rani nadiya rani